अथ तो तो क्रीदंते कृत्य प्रक्रिया कृत अन्ते ते कृदंता शब्दा जिसके अंत में कृत प्रत्यय हो कृत संज्ञा करने के लिए आज आएगा न पहलाया है आया क्रीडतिंग क्रीडतिंग प्रत्य में प्रत्यय कृत संज्ञा पहलाया है धातु अधिकार में प्रत्यय तीनताया तीत जी तीन को छोड़ बाकी जितने सब कृत संज्ञ कहे कृत प्रत्यय अंत में उनसे उसकी प्रातिविधि क्या संज्ञा होगी कृतधित समाशास्त सूत्र से धातो हु। हु। आ तृतीयाध्याय समाप्त रिये प्रत्यय ते धातो परे प्रत्यय पर तृतीय अध्याय का प्रथम पदक प्रथम सूदरे प्रत्यय तृतीय चतुर्थ पंचम अध्याय में प्रत्यय सब आते हैं किंतु तृतीय अध्याय समाप्ति तक जितने सब धातु से परे होंगे आगे चतुर्थ अध्याय में प्रातिपदिक आएगा संज्ञा सुत्यादि प्रातिपदिक या प्रातिपदिकात सुवंतर से तद्धित प्रत्यय आएंगे तृतीय अध्याय समाप्ति तक प्रत्यय धातु से परम है धातु इस अधिकार से लेकर के शुरू हो जाते हैं धातु हो धातु से पर यह अधिकार सूत्र है आगे जितने जितने सूत्र आएगा सब सूत्र में मिल, मिल जाएगा धातु हो जैसे प्रत्यय आएगा तब्य तब्य अन्य रह धातु हो धातु से प्रत्यय होंगे इसी इस से यहाँ से लेकर शुरू होकर के तृतीय अध्याय समाप्ति तक सब प्रत्यय धातु से परे होंगे प्रत्यय परस उसकी अधिकार है सबकी प्रत्यय संज्ञा है और परमे होंगे किसके पर धातु से परमे धातु से परमे होने से उनकी संज्ञा की कृत संज्ञा किस सूत्र से कृदतिंग अति क्या तिंग भिन्न कृत प्रत्येक कृत संज्ञा धातु अधिकार में वास वरूपो स्त्रिया सामान्य तो होता है अपवाद उत्सर्ग का बाधक किन्तु इसी में अस्त्रियाम का स्त्री अधिकार में जो प्रत्यय उनको छोड़ करके इसे धातु अधिकार में अस्रूप प्रत्यय अपवाद होता है उत्सर्ग का वा बाधक उत्सर्ग का अपवाद बाधक होगा विकल्प से विकल्प से बाधक होगा अस्त्रियाम खन से स्त्री अधिकार में जो प्रत्यय उनको छोड़ करके सूत्र लगेगा अस्त्रियाम स्त्री अधिकार में जो प्रत्यय उसको छोड़ करके अपवाद प्रत्युत्सर का बाधक का कैसे अपवाद और अस्वरूप अपवाद समान रूप हो तो ये शत्रु नहीं लगेगा समान रूप कैसे कोई क प्रत्यय करता है और कोई प्रत्यय करेगा कर्मणि अ करेगा अ क क में क्या बचेगा वही बचेगा समान रूप हो गया समान रूप यदि हो गया तो अपवाद सूत्र अपवाद नित्यवादक होगा समान रूपने नहीं असमान होगा तो विकल्प से बात होगा जैसे इग् पथ क प्रत्यय करता है और एक सूत्र रिहल और न्यत क और न्यथ नियत में रहेगा क प्रत्यय में रहेगा अस्वरूप है अस्वरूप हुआ असरूप से क्या होगा अपवाद उत्सर्ग का नित्य बाधक नहीं होगा विकल्प से बाध होगा एक पक्ष में नियत अन्य पक्ष में अ हो जाएगा अस्वरूप अपवाद उत्सर्ग का बाधक होगा विकल्प से वा वा अस्वरूप अपवाद समान रूप यदि होगा नित्यवाधक हो जाएगा समान रूप अपवाद उत्सर्ग का नित्य बाधक हो जाएगा असरूप अपवाद होगा तो विकल्प से बाधक होगा सम नित्य नहीं होगा तो वा अस्वरूप अस्त्रियाम तीन पद हैं अस्वरूप अपवाद वा बाधक होती उत्सर्ग का अस्त्रियां से स्त्री अधिकार में प्रत्यय को छोड़ करके अस्विन धात्वाधिकार असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाधक को से आधक स्त्री अधिकार उत्तम बिना स्त्री अधिकार में जो कहा जाता है वहां तो नित्यवाधक हो जाएगा वहां वा नहीं विकल्प से नित्य हो जाएगा किंतु स्त्री अधिकार को छोड़कर के धात्वाधिकार में स्त्रीयांक तीन आदि सूत्र आएगा स्त्रीयांक तीन तीन प्रत्यय और सूत्र है अंग आदि आत उपसर्ग अंग होता है स्त्री अधिकार में तो अहंग तीन आदि प्रत्यय अस्वरूप होने पर भी बाधक हो जाएगा नित्य बाधक हो जाएगा किंतु स्त्री अधिकार को छोड़कर करके इस धातु अधिकार में अस्वरूप उस उत्सर्ग का बाधक होगा हैं विकल्प से बाधक होगा कृत्या नृन त्रिचा वित्तीय प्राक कृत्य संज्ञा स्यु हाँ एक सत्र आएगा अनवल त्रिचौ पूर्वकृत अंतिम आएगा एक सौ तेतीस है एक सौ तैतीस इक्यानवे है ये पंचानवे सूत्र आया इसके पहले से कृत संज्ञा तो सब है किन्नु कृत संज्ञा में से इनकी कृतीय संज्ञा हो जाती कृतीय संज्ञा कृत्य बहुवचन है कृत्या नूल त्रिचो इत्यातः प्राक नूल त्रिचो सूत्र उस आएगा उसके पहले जितने हैं उनकी कृत संज्ञा तो है क्या संज्ञा फ्री होगी कृत्य संज्ञा कृत्य संज्ञा करने का प्रयोजन अभी पद बताएंगे कर्तरी कृत जो कृत प्रत्यय होता है किस अर्थ में होगा कर्तरी कृत प्रत्यय है कर्तरी सियाद कर्ता अर्थ में जैसे पटधातु नूल प्रत्यय करेंगे नूल का अक हो जाएगा पाठक बनेगा गम धातु से त्रिज करेंगे तो गमता बनेगा गंता का बने। अर्थ क्या होगा गमन कर्ता दृश्य धातु से त्रिज करेंगे तो दृष्टा बनता है ज्ञान धातु से तो त्रिज करेंगे तो ज्ञाता ज्ञाता मतलब ज्ञानकर्ता दर्शन करता पाठक, पाठक पाचक पश्चिम धातु से नूल करेंगे तो बनेगा पाचक तो भोजन बनाने वाले को पाचक कहते पूज्य धातु से नूल करेंगे तो बनेगा पूज कह पूजा करने वाला कर्ता तो होता है पूजा करता पाग करता पाठ करता ये अर्थ होता है कर्तरी कृति कृति प्रत्यय कर्ता अर्थ में होंगे गम दस से त्रिस्करण तो क्या बनेगा गंता गंता में गमन करता गमन करने वाला और दृष्टा कहेंगे तो दर्शन करने वाला ऐसे श्रोता करेंगे तो श्रवण करने वाला ये सब कर्ता अर्थ में होते हैं कृत्य प्रत्यक्ष से ये कृत्य प्रत्यय भी कृति है वो भी कर्ता से प्राप्त होता है किंतु तो, कृत्य प्रत्यय के लिए अन्य अर्थ में होगा इति प्राप्ते तय रखा तयरव भाव भावकर्मणों की अनुभूति भाव भावकर्मणों कृत्य प्रत्यय तर खर्थ खल एक प्रत्यय होता है ईस सुसु कृचा क्रेच्या, सुखल जो खल प्रत्यय है खल अर्थ में आरे अन्य प्रत्यय आदि होता है सुकर दुष्कर खल इत्यादि बनता है जो प्रत्यय होते हैं खल अर्थ में जो प्रत्यय और त प्रत्यय होता है दृष्ट सृष्ट गत पटित तो निष्ठा है त प्रत्यय त का त तो बचता है और कृत्य संज्ञ का कृत्य संज्ञ जितने प्रत्यय हो त प्रत्यय हो और खल अर्थ में प्रत्यय हो ये सब कर्ता अर्थ में नहीं होंगे किस अर्थ में है गई भाव तय तो बदल भाव कर्म रे कर्ता अर्थ में नहीं होगा ये अपवाद हो गया ये भाव कर्म अर्थ में प्रत्यय होगा कर्ता अर्थ में नहीं, नहीं होगा हो ये कोई प्रत्यय का नाम नहीं है जितने कृत्य प्रत्यय है त प्रत्यय है कल अर्थय सब भाव कर्म में है आगे आएगा कोई त प्रत्यय कर्तव्य भी होता है बताएंगे किन्न सामान्य जो कृत प्रत्यय कर्तव्य कृत्य था प्रत्यय में से कृत्य प्रत्यय त प्रत्यय खलअर्थ प्रत्यय सबू कर्तार्थ में नहीं हो करके भाव में और कर्मणि अकर्म के धातु तो भाव में सकर्म को तो कर्मणि कर्मणी हो गई तव्यव्या इसमें तीन प्रत्यय तव्यथ एक तकारांत और एक प्रत्यय दूसरा तव्य और एक प्रत्यय अनिय तब्यत का तकार घलन से इथ होने पर इस के लोप हो जाएगा तव्य बचेगा दूसरा में भी तव्य बचेगा तृतीय प्रत्यय में क्या बचेगा अन्य रकार घलन से इस हो जाएगा तब्यत तो तव्य में दोनों में प्रत्यय तो बराबर है कि तोकार तकार इथ से तित्त स्वरितम के सूत्र है तकार तो स्वरित तो होता है ये सब इस स्वर के लिए है तित्त स्वरितम तकार स्वर के कारण भेद है नहीं तो तब्यत करो तब्य करो कर एक ही रूप बनेगा पठदात तव्य करो पठितव्य हो तब्यत करो तो पठितव्य तब्य करो तब्य रूप एक ही प्रकार है तब्य तब्य दोनों समान रूपे अस्वरूप या समान रूपे समान रूप हो तो असरूप हो तो विकल्प बाधक समान हो तो नित्य बाधक होना चाहिए किन्तु एक सूत्र में विधान किया है इसलिए बाधक नहीं तब्यत तो भी होगा तब्य भी होगा एक साथ विधान किया गया इसे बात का नहीं धातु प्रत्याशी हो ऐत मतलब के कौन तब्यथ तव्य अनियर एध धातु हे ऐ क्या अर्थ है वेद वृद्ध हो ऐ धातु सेकर्म क्या है से, अकर्मिक अकर्म कौन से भाव में बनेगा क्योंकि ये आया तब कृत्य के अंतर्गत आया कृत्य प्रत्यय होने के कारण भा तव्य तव्य भाव और कर्म तो यहाँ भाववाचक में होगा भाव में एधा से तव्य करो तब्य तो करो दोनों अर्थ में तव्य ईट हो जाएगा तव्य के अर्धातु संख्या किस होते से आर्ध धातु से और आर्ध धातु को से इट बोला देितव्य बन जाएगा यधितव्य करने पर सामान्य में नपुंसक भाव भाववाचक में सामान्य नपुंसक त्वया एधितव्यम मया एधितव्यम सर्वेर एधितव्यम ऐसा तो हम तो त्वया एध्यताम हो जाएगा तो त्वया एधितव्यम जो लोट अर्थ होता है विधली में वही अर्थ होता है तो त्वया एधन्यम एधितव्यम एधन्यम एधन्य कैसे बनेगा एध धत्व से अन्यर करेंगे ईट आगम होगा न नहीं क्यों नहीं होगा बोला दिन नहीं अर्धत्व कहे कौन हो अन्य किंतु बोला दिन से इतना हुआ ऐधनियम ऐधनीय एधनिया का और ऐधितव्य का दोनों अर्थ बराबर है या ऐ तो या, तो या एधितव्यम बढ़ना चाहिए बढ़ने योग्य तुम हो इस अर्थ में भाव है क्रिया भाव क्रिया होने के कारण संख्या नहीं रहती है और उसमें लिंग कैसे होगा तो औसर्गिक औसर्गिकम एक वचन क्लीबत्व चान्न्य प्रयोग होगा वो संख्या एकत्र संख्या को लेकर नहीं पहले बताया था उत्सर्गत एक वचनम करीश्याम भगवान भाषिका ने महाभाषिका ने कहा एक वचनम एक सूत्र है द्वि बहुत द्विवचन वच, द्विवचन वच, बहुवचन है द्वि बहु बहुते द्विवचन बहुवचन दो में द्विवचन बहुत बहुवचन और एकत्व सं नहीं द्वित नहीं बहुत नहीं तो क्या होगा एक सामान्य एक होने के लिए कितनी संख्या चाहिए नहीं संख्या नहीं है जो द्वि कहरी द्विवचन एक वचन सूत्र था उसको भांग भंग कर करके भगवान भाष्यकार कहते सूत्र करेंगे एक वचन हम सर्वत्र एक प्राप्त हो गया और द्वि के लिए द्विवचन बहुत के लिए बहुवचन जहाँ द्वि नहीं बहुत नहीं वहाँ एक होगा संख्या एक हो अथवा नहीं हो भाव व्यापार संख्या नहीं होने पर भी औसर्गीय एक वचन हो जाएगा और होता है क्लिब ए धनियम त्वया ए दिद्यम त्वया चयन धातु ही ये सकर्म कहे सकर्म का कैसे अर्थ में बनेगा में और कर्म में बनेगा में कर्म में कर्तरी कृत्य कृत्य प्रत्यय तो कर्तरी हो किंतु कृत्य प्रत्यय कर्म में भाव नहीं कर्म में चीय से तव्य करेंगे तो सार्वधार्थ आदित से गुण हो जाएगा चेतव्य अन्य अन्य करेंगे तो ची अन्या गुण अयादेश चयन्य चेतव्य चयन्यो वा धर्मस्तया तो ये चेतव्य एक रूप दिया है तव्यत करो अथवा तव्य करो रूप एक बनेगा ये सकर्म कौन से कर्म के अनुसार संख्या संख्यालिंग हो जाएगा धर्म पुलिंग तो है थियो थियो थियो थियो। तो चेतव्य चयन्यो वा धर्म एकवचन होन से एकवचन हुआ फलानी कहेंगे तो चेतव्यालानी तवयायायाया तोया फला चेतव्या इस अर्थ हो जाएगा केलिमर उपसंख्यान उपसंख्यान समीपवर्चन जैसे तव्य तव्य से प्रत्यय होते प्रत्य होता है केलिमर का के लिम रज्ञा है ककार लसको था देते ए लि म रहेगा ए धातु से लिम करेंगे तो क्या बनेगा पचे पचे पचेली मनेगा बहुवचने पचे लीमा पचेली पचेली शब्द है पचेली स्त्रीलिंग है पुलिंग पचेली पचेली पुलिंग स्त्रीलिंग है हम्म पुलिंग बहुचन है रामा जी से मनता है माशा पचेली पचेली का तो पक्तव्य पकाना चाहिए पक्तव्य किस मनेगा पक्ष धातु से तव्य करो पक्ष अगर तव्य पक्ष धातु सेठ अनेट अनिठे पक्ष के चकार को चौक से कहो गो कर दो पक्तव्य बनिया पक्तव्या बहुजन बनिया गया वक्तव्या पक्तव्य कहा माशा उधे माशा पचेली का क्या अर्थ है पा करना चाहिए बनेगा भिदे द्वैधी करनेकरण भिद धातु केली मर करना एलीमा भेद एलीमा मुगंत गुण होगा ना नहीं भिद पुगंत लघुपत मारे में ककारी संग देखा है कि तोी तीच निषेध हो जाएगा तो भेदी मेदी लिम भिदिम क्या मना लीमा महुजन हो जाएगा भिदेली सरला हा, सरल सरला वृक्ष सिद्धे वृक्ष में भेदन करना चाहिए भिदेली माँ का भेत भेत तो भी क्या अर्थ है भेदतव्या भेदतव्य क्या धातु भिद धातु से क्या प्रति हुआ तव्य के सूत्र से तब्यत भिद अगर तव्य भूकंत तो गुण गुना होगा गुण से भेद दकार को खर्चे से तव्य तो? तो क्या रूप बनेगा भेदव्य बहुस नहीं भेदव्या क्या सरला सरला भेदन करना चाहिए कर्म प्रत्यय क्योंकि सकर्म कहे कृत्य ल्यूटो बहुलम कृत्य प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय ये बहुलत से प्रयोग होते हैं कृत्य और संज्ञा के प्रत्यय आया कृत्या यहाँ से लेकर के कहाँ तक चलेगा कृत्य प्रत्यय नूल तिच्यो के पहले तक तो जितने प्रत्यय कृत्य प्रत्यय और एक ल्यूट सूत्र से आएगा ल्यूट कृत्य में नहीं अलग से कहा बहुलोकांश क्या होगा बहु इस बहुलोका में आया। क्वचि प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचि विभाषा क्वचिदन्य दिधेधान बहुधा समीक्ष चतुर्धम बाहुल वदती बहुन अर्थान लाति बहुलम बहुन लाती लादने बहुन बहून लाती थे बहुल आतोन उपसर्ग क हो जाएगा ला से आतुलपीट हो जाएगा बहुल बहुत अर्थ को लाने वाला बहुत अर्थ लात मंत्र क्या है कहीं तो प्रवृत्ति होगी कहीं प्रवृत्ति नहीं होगी जो बहुल से सूत्र किया जाता है विधान किया जाता है कहीं कहीं तो लग जाएगा कहीं कहीं नहीं लगेगा विकल्प नहीं कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा और क्वचित विभाषा कहीं के दोनों उनसे दो निकल्प विभाषा होने से विकल्प दो प्रयोग होगा कहीं के बिल्कुल लगेगा नहीं कहीं के लग जाएगा और क्वचित अन्य देव जो विधान क्या उससे बिना कुछ भी हो जाएगा जो होना चाहिए उसे छोड़कर अन्य कुछ वजह जी अन्य देव ये विधेर बहुधा विधान समीक्षा देख करके विधि के विधान को बहुत प्रकार ऐसा दे करके बहु चतुर्विधम बाहुलोकम बदंती बाहुलोक हे द्वंद्व मनोज्ञादि व्यश्चे सूत्र से भूय भाव में भूय अनुष्य बाहुलोकों का तो बहुलत्व बहुलत्व को चार प्रकार कहते जानने वाले व्याकरण शब्द अर्थ को जानने वाले कहते बाहुलोक बहुलत्व बाहु चार प्रकार होता है कहीं प्रभृति कहीं अप्रभुत्ति कहीं विकल्प कहीं अन्य कुछ इस प्रकार होता है ऐसे जो विधान किया गया अन्य अर्थ में भी हो जाता है देखो इसके उदाहरण दिया स्नात अनैन थी स्नादत्व तो से अन्य प्रत्ये हो गया स्नाध धत्व तो से अन्य कर्ण से क्या हो गया स्नानीय स्नानियम चूर्णम जिसके द्वारा स्नान किया जाता है ये भाव अर्थ नहीं हुआ कर्म भी नहीं हुआ कर्ण अर्थ हुआ स्नाति अनैन चूर्ण सरे में लगा करके स्नान करते हैं कोई चून मिलता है सर में खींच कर तो मेला छूट जाएगा स्नात अन स्ना चूर्ण हुआ ये कर्मी हुआ या में हुआ भाव कर्म भाव में हुआ ये कर्ण क्यों हुआ कर्ण विधान किया गया अन्यर प्रत्यय अन्यर प्रत्यय तो हो गया भाव भावकर्मण्य विधान किया गया ये कृत्य लिटो बहुल सूत्र से कृत्य प्रत्यय बहुलता से होते ही बहुल होने से यहाँ भाव अर्थय भी हो गया क्विद अन्य देव दांग दा धातु आदान उसे अन्यर प्रत्यय करो दानीय बन जाएगा दानीय भाव कर्म नहीं है संप्रदान अर्थ है दिय तस्मय दानीय विप्रह जिसको दानक देते हैं वो तो होता है दानीय दा धातु से अन्यर करेंगे तो दानीय बना ये बहुल ग्रहण करने से अन्य अर्थ में भी प्रयोग हो गया किस अर्थ में भावकर्म को छोड़ करके संप्रदान अर्थ हो गया कर्ण अर्थ हो गया ऐसे प्रयोग कहीं कहीं होता है अपने मन से अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते जैसे शास्त्र में कहीं प्रयोग होता है तो समझना है तो बहुला होने से कहीं अन्य अर्थें भी हो जाता है संप्रदान संप्रदाय भी हो जाता है संप्रदाय भी दा से ल्यूटी दा से ल्यूटी होगा किसी अर्थ में संप्रदान अर्थें दिय तस्मित अचो यत ये धातु अधिकार में अच उसका धातु का विशेषण हो जाएगा विशेषण से ये न विदिष तदंत अजंत धातु से यत् प्रत्यय होगा अचो यत का अच नहीं अज नहीं।, नहीं अजंत धातु से अजंता धातु यत्तिया धातु इसकी धातु संज्ञा किस होते से वो धातु अजंते धातु अज कौन अजंत धातुअ से इसे यत् प्रत्यय हो गया चीर से यत हुआ, हुआ? यत यत् होने के बाद यत को यत् आर्ध धातु संज्ञा किस आर्ध धातु संज्ञा आने पर चीर को गुणों करने के सतरो हो गया चेय बन गया चयन चयन धातु सकर्मे के ही इसे चेयम चेयम जे बने गया इससे पहले चेतव्य था धर्म चेय धर्म चेतव्य फल चीयन चयन से चेतव्य चेय बनिया चिन्नु तवया चेयताया चेयम ईसा बनिया ये जो कृत्य प्रत्यय होता है विधि निमंत्रणादि में भी होता है सूत्र है सकी लिंग और अरे कृत्य त्रिच कृत्य प्रत्यय अर् अर्थ में होता है अरे कृत्य त्रृच्च कृत्य प्रत्यय अर् अरह मंत्र योग्य कर्तुम अर्थ में होता है लिंग अर्थ में होता है सखी लिंग कर्तुम चक्यम कर्त शक्यं चेत शक्यं चेयर कर्तम चेतमर चेय पढ़ा पढ़िं शक्यम पढ़ं पढ़ते पढ़ना चाहिए पढ़ना योग्य है पढ़ो अर्थ में होता है विधि निमंत्रण भी होता है पढ़ो कहने के लिए ि तवया चेयं तुम चयन करो तो ऐसा चेयम विधि निमंत्रण आदि में प्रयोग होता है शक्य लिंग चक्य अर्थ में लिंग लकारी भी होता है कृत्य प्रत्यय भी प्रयोग होते हैं चेयम धा धातु धा धातु धा से अजंत क्या दा धा अजन्ते? तो असु यत् प्राप्त है दास यत हो जाएगा धा से यत हो जाएगा यत् सूत्र लगेगा ईद यति कितने पदे ईद यति प्रथमात यत परि परे आतो यत प्रत्यय प्रत्यय आ को ई हो जाएगा धा धातु के आ को ई करो क्या बनेगा अगर य धातु धा, धा, धा धातु के धा के आ को ये करो तो अग्रे ये हर्षे गय क्या सतो लगेगा आदेश उपदेशे सती ग्ला हो गया आकारांत है प्रत्य के सूत्र से अच्छे आगे सूत्र क्या लगेगा होने के बाद यह प्रत्यय अर्धातु के सार्वधातुक आर्धातु के सत्र से गुण हो जाएगा ऐसा बनेगा देया विद्या विद्यार्थी नहीं दे विद्या विद्यार्थी नहीं विद्यार्थी नहीं विद्या देया दातव्या देया दातव्या दात से तव्य करो क्या बनेगा दातव्या दातव्या में मतलब तो दान करना चाहिए देना चाहिए ग्लेयम ग्लेह हर्षक्षे हर्षक्षे दिन ग्लानी करना कर, प्राप्त करना चाहिए पोरदुपदात प वृगांता ददुपधा यत स पोहो पूछम पू तो पो हो, क्या है पू का पवर्ग किसुत्र से जाम है में पवर्ग अदुपा ह तुपधा यातु स धातु अदुप तस्मा पू कौन से धा का विशेषण पूे पू वर्ण पवर्ग इस क्या अर्थ होगा ये नदन तवर्गांता पवर्गांत पंत पांत फांत बांत भांत मानत कोई धातु कांत में प हो पो भो भ गम धातु मकारांत में है पवर पवर्गान्त है सप धातु सप पवर्गांत है लभ धातु भांत है प फ भ भ धातु अन से ये सूत गया। किंतु उपधा में अ होना चाहिए तब तो क्या होगा यत हो जाएगा ये हलंत धातु है ना, न नहीं पवर्गान्त जो धातु हलंत है हलंत होने के कारण आगे सूत्र प्राप्त है नीचे दिया री हलोर नियत री हलोर नियत हलंत से नियत प्रत्यय होता है नियत प्रत्यय का क्या बचेगा य और अदु, अदु, अदु, अदु में क्या होगा य दोनों में बराबर है नहीं नियत करेगा य और क्या क्यू यत का य दोनों में यत है ना नहीं स्वरूप है स्वरूप होगा तो वा स्वरूप स्त्रियाम सूत्र से अपवाद विकल्प से होगा क्योंकि अस्वरूप हो तो सूत्र हो गया हो तो क्या होगा अपवाद होगा नित्य अपवाद हो जाएगा अभी नियत नहीं हो करके यत होगा देखो लिखा अनियतोपवाद नियत सत्यंत नियत का अपवाद हुआ अभी पवर्गात है तो नीतो नियत सूत्र से नियत प्राप्त था रही अनियत होगा नहीं क्या होगा तो यत्न से सप धातु से यत करो सप्यम लभ से करेंगे तो लभ्यम गम से करेंगे तो गम्यम नियत करते तो अथो अथोविधा वृद्धि हो जाती वृद्धि नहीं होगी ये रूपम ने सप्यम गम्यम लभ्यम ये स्तु साजुष क्यप क्यप किसने बोला क्या क्य नहीं क्यप ए ती इन धातु का एतिर बनता है एते में आया था एक स्तिपु धातु निर्देश स्थिति प्रत्येक अगर स्तिप स्तीप का पकार हल सको त्य रहेगा ती ई अगर ती होने के बाद कर्त होता है अधिप्रहृतिया सबसे लुक हो जाएगा तो गुण होता है ए ती एती क्या ईण धातु इण धातु को लट लकारे में एति बनता है गच्छती बनता है यहाँ एति है हो गया ये एति ती की प्रातिपदिक होगा तिंग अंतर नहीं स्ति प्रत्यय करेंगे तो एति मंत्र ईण धातु स्तु है स्तुयतु तो साष्टु व्री धातु है वर्ण में दृ अनादर दृधातु है, स्तु है, स्तु है स्तु अरुण जुस जुषी प्रीति से बने इन धातु तु, से क्यप होगा ये स्तू सास विरुद्धि इन धातु से क्या प्राप्त था अच्यत सूत्र से था स्तु धातु से क्या प्राप्त था प्राप्त था सास धातु से रिहलो नियत सकारांत से धातु से नियत रिहलो नियत जुस धातु से भी नियत प्राप्त था अब सब नियत करो क्या करो दोनों में बराबर यह है समान रूपये असरूपय समानूप से अपवाद उत्सव का बाधक होगा हैं नित्य विकल्प से नित्य एभ्य क्यप सप प्रत्यय हो जाएगा क्यप क्यों कार्य उनसे गुणवृद्धि नहीं अच्छा इन धातु से क्यप करो इन का त्यर्थ करे ई इन धातु का क्या रहता है ई से कप किस सूत्र से होगा सूत्र क्या करने वाले सूत्र क्या है? हैस वृद क्यप का क्या क्या रहेगा ई क्या ई क्या अगर यने पर ई को गुण प्राप्त है नहीं सार्वध कह निषेध कौन करेगा निषेध होने पर यह सूत्र लग जाएगा रस्य पीति पिति कृति तुख रस को तु कागम होगा पीति कृति पीति कृति कहने से क्या होगा जिसका पकारित हो पीत पकारित वाले कृतसंज्ञ का कृतसंज्ञक प्रत्यय हो जिसका पकारित हो क्यप के पकारित है? है, है किस तरह से तलंत्यम क्यप प्रत्यय कृत्य है नही कृत्य है किस तसे कृत्यंग कृत प्रत्यय है और पीत पीति कृतिक क्य पे रस्व को तूक होगा इंड धत्व में ई है रस्व है दीर्घ है ए रे रह रस्व क्या है रस्व पीती कृति पर में है पीती कृति कौन है क्य य है तू को हो गया किसको तूक होगा ई को आदि अंतु टकी तो उसके आदे में आ जाता ई क्या आगे तो ई अगर तो अगर क्य क्या बनेगा इत्य इत्य बनेगा स्तु धातु से भी करो कब स्तु धातु से क्यप किस तरह से होगा आ, री हलो अचो यितु को बात कर क्यप हुआ फिर रससे प्रतिकृति तो होगा स्तुत्य स्तुत्य विष्णु स्तुत्य गमनीय जाना चाहिए सास अनुसूचित धातु है, सास का उ सास रहेगा उसे सकारांत है रिहलो नियत प्राप्त था उसके बाद कर क्यप करेगा सूत्र कौन है सास क्यप होने के बाद ये सूत्र लगेगा सास इदंग हलोहो सास उपध्याय सदि हलादुति सास षष्टे इथ प्रथम थे अंग हलोहो अंग परम हो हल कित गीत हलादि कित गीत हो सास उपधा सास धातु उपधा है उपधा क्या है आ को ई हो जाएगा अंग पर हो हलादि कीति कीति हो तो यहाँ सास से क्या प्रत्यय हुआ क्या हलादी, क्या हलादी है क्या हलादि है आदि में क्या है कौन है य क्या आदि में यह।, यह हल में आता है हा? हाँ, हलादी है की तीत कीति है क्या कीति, कीति पर हलादिकित पर उनसे सास के उपध आक हो जाएगा ये उनसे क्या बनेगा शीश शीश शिष्य अग्रे शीश के सकार आदेश प्रत्यय से सत्य हो जाएगा आदेश है प्रत्यय प्रत्यह सास के सकार प्रत्यह प्रत्येक अवयव है प्रत्येक अवयव है सास धातु है प्रत्यय रातु तू प्रत्यय क्या आदेश हुआ कुछ आदेश नहीं हुआ था आदेश के सकार हो प्रत्येक के हो तो आदेश प्रत्यय लगेगा प्रत्येक का नहीं आदेश भी नहीं तो आदेश प्रत्यय लगेगा नहीं लगेगा तो आ लगाने के लिए सूत्र है सा शिवसी घसीनाच क्या सूत्र सा शिवसी घसीनाच इसमें पहले आ गया है आया है सत्य होगा शिष्य बन गया शिष्य जिसको अनुशासन किया जाता है वो शिष्य साहसे अनुशासन अनुष्टु शिष्य ये शिष्य बनता है अनुशासनिक योग्य वृहमरण है ऋकारांत है प्राप्त था अचुयत् से यत था उसके बाद करके रिहलो न्यत से न्यत प्राप्त उसके उसको बात करके, न्यत्त करके क्यप हो जाएगा किस सूत्र से देखो समान रूपवन से नित्य अपवाद यत् को बात करे न्यत न्यत को बात करे क्यप क्यपन से की त्वन से गुणवृत्ति नहीं और पितवन से तुक किस से तुक होगा तो वृत्य बने गया वर्ण करने योग्य आंग प्रोग दृढ़ से क्यप हो जाएगा ए तिस्तु सासु बिद्री जी सप कितवन से, से गुण नहीं पीत पित्वन से तुक क्या बनेगा आदृत्य आदर चाहिए योग्य है जुस्सी प्रीति सेवन जुस है धातु जुस सकारांत रिहलोन प्राप्त था उसके बाद करके क्या हो जाएगा क्यप होने से की तो होने से पुगंत गुण नहीं होगा और जुस्य जुस धातु सकारा सूर्धन शय जुस्य सेवन करने योग्य है मृजेर विभाषा मृजु शुद्धो धातु है विकल्प से क्या होगा विकल्प से कौन से क्यप होगा मृज था तो ये सूत्र क्याप नहीं विभाषा सूत्र नहीं होता तो क्या प्राप्त था रिहलोर न्यथ ज कारण तलनते रिहलोर न्यथ अब नियत को बात करें विकल्प से क्यप होगा क्योंकि सूत्र में एक विकल्प का क्याप नहीं तो सूत्र में विभाषा नहीं कहते तो नित्य अपवाद हो जाता विकल्प से क्यप जब होगा कि तो उनसे गुणा नहीं होगा और हर्ष से प्रत्येकृत हो जाएगा आए? क्यों नहीं होगा हाँ रसरांत नहीं जकारांत ये तो मृज बन गया मृज शुद्धि करना चाहिए जब विकल्प से होगा अन्य पक्ष में री रि हलोर्त री और हल दोनों से न्यत रिदंत धातु रिदंतात हलनता धातु बोलो धातु का विशेषण है री यह न विधि तदंत शरीव नंता विशेषण हलन्ताच जो धातु ऋदंत हो हलन्तो उस धातु से नियत होगा क्री धातुए ये ऋदंत है प्रहे अच्छ से यत् प्राप्त था उसके बाद करिहलो नियत हो जाएगा नियत के नकारे चुट्टु त कार हलन्तम यह रहेगा नीत होने से अचूर्ण से वृद्धि कारपर उ रपर हो गया कार्यम हृ से क्या बनेगा हरियम धीरे धारण से बनेगा तो धार्यम नहीं धीरे चजोह कु मृज धातु से नियत प्रत्यय होगा ना नहीं मृज धातु से नियत नियतो नियत होगा कि अपुहा विकल्प से अन्य पक्ष में नियत होगा नियत होने से क्या बचेगा आगे यह रहेगा मृज अगर यह अभी मृज के रिकार को गुण प्राप्त है सूत्र से पूगंध प्राप्त अब यहां वृद्धि करने सूत्र है पहले मृज के अगर नियत होने पर सूत्र लग गया चो कु कु होगा था कबर्ग चवर्ग च और जा को कबर्ग हो जाएगा का च जा को क जा हो जाएगा जा जा घित और नियत पर हो तो घीत पर हो नियत घ इति वाला प्रत्यय हो गयत प्रत्यय हो यहाँ क्या प्रत्यय न्यत प्रत्यवहन से कुत्व हो जाएगा क वर्ग घित जयपर अभी मृज के आगे नियत्व प्रत्यय हुआ कि सूत्र से नियतवन से मृज के जो जकार हो जाएगा क वर्ग क्या होगा घ क्या बन गया मृग म्रीग मृग अगरे युण प्राप्त था गुण प्राप्त था वृद्धि प्राप्त थी प्राप्ति थी वृद्धि करने की श्रोत मृजेर वृद्धि मृजेरिको वृद्धि सार्वधातु का अर्ध धातु क्रिज के एक को रिक वृद्धि होगी सार्वधातु पर अर्धातु पर हो यहाँ प्रत्यय पर क्या है नत है अर्धातु कि सत से तो वृद्धि प्राप्त थी पहले भुगंत से गुण प्राप्त था वृद्धि हो जाएगी से आर मार्ग्य बन गया गांजो को मार्ग मार्ग का अर्थ क्या है मृज्य का जो अर्थ मार्ग का उर्थ शुद्धि करनी चाहिए तो या मार्ग शोधनीय कर्मणि प्रत्यय भोज्यम भक्षे, भक्षे। भुज वना बने धातु भुज धातु भुज धातु पालन व्यवहार अर्थ में उसमें भोजनाथ में भुज से जकारांत होने से रिहल और नियत प्राप्त है नियत होने पर जकार के चजो को, को घृण से ग हो जाएगा ग हो जाए तो क्या बनेगा भुगंत गुण हो जाएगा भोग्यम बन जाएगा भोग्य शब्द बनता अपने आप बन जाता है। किंतु ये सूत्र करता है भक्ष्य अर्थ तो भोग्य नहीं बनेगा भोज्यम बनेगा भोज्यम बने भक्ष्य खाद्य हो तो भक्षणीय खाद्य कोई है तो नियत होने के बाद भोग्य नहीं बने कर क्या बनेगा भोज्यम भोज्य निपातन किया क्या निपातन किया कुभाव नियत प्रत्यय होने पर भी चजो को घृण्यत से जो नियत प्रत्यय प्राप्तता था वो नियत नहीं होगा कब भक्ष्य हो तो भोज्यम भक्षी कोई खाद्य है खाने के लिए हो तो बनेगा भोज्यम ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता भोग्यम बन जाता था अभी भोग्य शब्द बनेगा हाँ भक्षण करने के लिए तो भोज्य भक्षण नहीं हो तो भोग्यम सुख दुख सुखम भोग्यम भोग्यम भोग भोग कर्णयुक्त है योग युग्य भोग्यम अन्य कर्मफल भोग्यम खाने का नहीं होते भोग कर्ण है ये कृत्य प्रक्रिया कृत्य प्रक्रिया हो गई कृत्य संज्ञक प्रदेश में आगे आगे कृदंत है कृदंत में पूर्व उत्तर दो विभाग किया है बीच में एक उनादि सूत्र है उसके पहले पूर्व आगे उत्तर दो विवाह करके किदान्त प्रत्यय है ओम नेता